पाठ 6 तूफान की सूचना मोविंदम आज बहुत प्रसन्न है आज उसके पास अपने शंखों से खेलने का काफी समय है वह अपना भंडार खोल कर एक एक शंख को देख रहा है कोई शंख बड़ा है तो कोई चोटा कोई रंगीन है तो कोई सफेद उसके पास कई तरह की सीपियों का भंडार है गोविंदम और उसकी बहन मीनाक्षी को शंख और सीपियां इकट्ठा करने का बहुत शौक है वे अपना खाली समय समुद्र के तट पर ही बिताते हैं समुद्र तट से वे सीपियां तथा शंख चुनकर लाते हैं गोविंदम के पास सभी मित्रों से अधिक सीपियां और शंख हैं मीनाक्षी ने सीपी और शंखों की कई मालाएं भी बनाई हैं गोविंदम के पिता नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं वे 2 दिन बाद लौटने वाले हैं जब वे आएंगे तो गोविंदम और मीनाक्षी को बहुत काम रहेगा वे जाल में से छोटी-छोटी मछलियां टोकरियों में भरेंगे गोविंदम मां के साथ मछलियां बेचने बाजार जाएगा गोविंदम ने सोचा आज समुद्र तट पर सभी साथियों को बुलाकर पिकनिक मनानी चाहिए।, चाहिए उसने अपनी मां से एक छोटी टोकरी में खाना रखने को कहा मां ने कुछ केले इडली और डोसा उसकी टोकरी में रख दिए पीने के लिए कच्चे नारियल भी दे दिए फिर मां उसके दादाजी को खाना देने लगी गोविंदम के दादाजी बहुत वृद्ध हैं वे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं जा सकते वे घर में नारियल के रेशों से रस्सी बनाते हैं गोविंदम के सभी साथी अपनी-अपनी टोकरी -अपनी लेकर आ गए टोकरियों में खाना था उन्हीं टोकरियों में वे सीप और शंख भरकर लाएंगे बच्चे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक जोर से आवाज सुनाई दी सभी चौंकने हो गए अरे यह तो भूकंप की आवाज है हां हां यह तो है हा, हा, तो। किसी ने कहा सब ही आवाज की तरफ भागने लगे घरों से स्त्रियां और व्रिद्ध भी निकल कर बाहर आ गए एक जीप मच्छुआरों की बस्ती के पास आ गई थी उसी पर बैठा एक व्यक्ति उंची आवाज में कह रहा था फनाने वाला है कोई भी समुद्र की ओर ना जाए अब क्या होगा अब क्या होगा हो हो हो क्या होगा कैसे क्या करें गोविंदम के पिता अन्य मछुआरों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा चुके थे उन्हें गए 1 घंटा बीत चुका था अब क्या होगा सब ही इस्त्रियां और व्रिद्ध चिन्तित थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ दौड कर मच्छुआरों को सूचना देने चल दिये। गोविंदम को अच्छानक एक उपाय सूझा। उसने मीनाक्षी से कुछ कहा। वह भाग कर मा की लाल साडी उठा लाई गोविंदम साडी लेकर समुद्र की ओर दोड़ा समुद्र तट पर एक डोंगी खड़ी थी वह जट से उस पर चढ़ गया उसने डोंगी में रखे एक लंबे बांस पर लाल साडी बांध कर बांस खड़ा कर दिया इतने में गोविंदम का एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ डोंगी में बैठ गया अब वे डोंगी खेते हुए समुद्र में चले गए बहुत से लोग दट पर खड़े चिल्ला रहे थे और मच्छुआरों को हाथ हिला हिला कर संकेट से वापस बुला रहे थे गोविंदम की डोंगी जब कुछ दूर पहुच गई तो दोनों मित्र उची आवाज में चिल्लाने लगे लोट आओ, लोट आओ, तूफान आने वाला है, दूर नावों पर जाते हुए मच्छवारों ने कुछ शोर सुना, तो वे मुड़ कर देखने लगे, डूंगी पर लाल कपडा हवा में फड़ फड़ा रहा था, मछुआरों ने लाल कपड़ा देखा तो तुरंत लौट पड़े दोनों मित्रों ने अपनी डोंगी लौटा ली इतने में हवा कुछ और तेज हो गई गोविन्दम किनारे पर पहुंचा तो उसके लिए डोंगी को बांधना मुश्किल हो गया उसके दादाजी और मीनाक्षी ने आगे बढ़कर डोंगी पकड़ ली और उसे बांध दिया लाल साड़ी अभी भी हवा में फहरा रही थी आधे घंटे में सारी नावें तट पर पहुंच गई नावें बांधते बांधते हवा बहुत तेज हो गई वर्षा भी होने लगी मछुआरों ने दोनों बच्चों की बड़ी सराहना की अरे क्या बात है बहुत बहादुर बच्चे हैं बहुत बहादुर बच्चे हैं अरे भाग आके सबको बचा लिया कोविंदम के पिता बोले, तुम दोनों ने बड़ी समाजदारी का काम किया है, तुफान बढ़ता जा रहा है, चलो अब घर चले, आ, जी बाबुजे, जी बाबुजे, जी बाबुजे, ten shabd tufaan tufaan soochana soochana govindam govindam shankh shankh bhandar bhandar samudra samudra idli dosa इडली डोसा वृद्ध वृद्ध स्त्रियां स्त्रिया चौकना चौकना भोपू भोपू डोंगी डोंगी सराहना सराहना फड़फड़ा फड़फड़ा